तत्वचिंतामढ़ी गीता में भक्ति भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है वैसे ही गीता के भी सभी अधिकारी हैं अवश्य ही सदाचार श्रद्धा भक्ति और प्रेम का होना आवश्यक है क्योंकि भगवान ने अश्रद्धालु सुनना न चाहने वाले आचरण भ्रष्ट भक्तिहीन मनुष्यों में इनके प्रचार का निषेध किया है भगवान का आश्रित जन कोई भी क्यों न हो सभी इस अमृत पान के पात्र हैं यदि यह कहा जाए कि गीता में तो सांक्ष योग और कर्मयोग नामक दो ही निष्ठाओं का वर्णन है भक्ति की तीसरी कोई निष्ठा ही नहीं तब गीता को भक्ति प्रधान कैसे कहा जा सकता है इसका उत्तर यह है कि यद्यपि भक्ति की भिन्न निष्ठा भगवान ने नहीं कही है परंतु पहले यह समझना चाहिए कि निष्ठा किसका नाम है और क्या योग और सांख्यनिष्ठ उपासना बिना संपन्न हो सकते हैं उपासना रहित कर्म जड़ होने से कदापि मुक्तिदायक नहीं होते और न उपासना रहित ज्ञान ही प्रशंसनीय है गीता में भक्ति ज्ञान और कर्म दोनों में ओतप्रोत है निष्ठा का अर्थ है परमात्मा के स्वरूप में स्थिति जो स्थिति परमेश्वर के स्वरूप में भेद रूप से होती है यानी परमेश्वर अंशी और मैं उसका अंश हूँ परमेश्वर सेव्य और मैं उसका सेवक हूँ इस भाव से परमात्मा की प्रीति के लिए उसके आज्ञानुसार फलाशक्ति त्याग कर जो कर्म किया जाता है उसका नाम है निष्काम कर्म योग निष्ठा और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद रूप से स्थिति है यानी ब्रह्म में स्थित रहकर प्रकृति द्वारा होने वाले समस्त कर्मों को प्रकृति का विस्तार और माया मात्र मानकर वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जो निश्चय करके जो अभेद स्थिति होती है उसे सांख्य निष्ठा कहते हैं इन दोनों ही निष्ठाओं में उपासना भरी है अतएव भक्ति को तीसरी स्वतंत्र निष्ठा के नाम से कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं इस पर यदि कोई कहे कि तब तो निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग के बिना केवल भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि भगवान ने केवल भक्ति योग से स्थान स्थान पर परमात्मा की प्राप्ति होना बतलाया है साक्षात दर्शन के लिए तो यहाँ तक कह दिया है कि अनन्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता ध्यान योग रूपी भक्ति को ध्यान आत्मनिपश्यंती कहकर भगवान ने और भी स्पष्टीकरण कर दिया है इस ध्यान योग का प्रयोग उपरयुक्त दोनों साधनों के साथ भी होता है और अलग भी यह उपासना या भक्ति मार्ग बड़ा ही सुगम और महत्वपूर्ण है इसमें ईश्वर का सहारा रहता है और उसका बल प्राप्त होता रहता है अतएव हम लोगों को इसी गीतोक्त निष्काम विशुद्ध अन्य भक्ति का आश्रय लेकर अपने समस्त स्वाभाविक कर्म भगवत प्रत्यर्थ करने चाहिए